बोलवंडावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देव की जय श्रीमद भागवत निवास आश्रम की जय श्री गौर हरि वो परम पूज्य श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद बुल वृन्दावन हरी लाल की जय ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्यकमगल वाग्म ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण नाम श्रीकृष्णाक्ष जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रवर्तितो हम कुल कोपि तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदे हम श्रीयुत पदकमलम श्री, श्री, पद श्री रूप साग्र जा सहगण रघुनाथ सजीव साइतम सावधूतम पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधापाद श्री सह गण ली विशाखान्ता आजान आजा लुजौ कनक संकर्तन पित कमलायताक्ष विश्वभरौरधर्म पालौ वंदे जगत्रियता वंदे कृष्णपरविधयुगल यस्ंजी दुषा वक्षोज प्रणी क्रते विल स्निग्धोंगस्वत काश्मीर तलशोणिमो पस्तूरीका नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकाजकन्वते नारायण नमस्कृत्य नरम जरोत्तम देवी सरस्वती व्या तक जयमदी वाछाकृभ्युभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम तप्त कांचन गौरांग राघे वृंदावनेश्वरी हुसुते देवी प्रणुमा हरिप्रि हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हेप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुत मंद मतेदया तुलसी का पद्मना च पुराण पठनम तत्स दो हरि बोलो लाल की जय श्री प्रेम प्रेमपतनम ग्रंथ में रसकोत्तंसोस्वाम्यपादन है ये रसकोत्तंस नाम श्री किशोरी जी ने ही श्री रसकोत्तंश जी को दिया था शायद वैसे बृजपति आदि नाम है इनका रसकोत्तंस ठीक ठीक पता नहीं है शायद ब्रजपति नाम है इनका वैसे तो रसकोतंस जो है वो रसकोतंस ये कवि का दिया हुआ नाम है कवि नाम है और श्री प्रिया जी ने इनको दिया था इनका नाम कवि श्री श्यामचंदर की महिमा में इन्होंने कोई श्लोक लिखा कि श्री श्यामचंदर रसकोतंस होकर के विराजमान बड़ा सुंदर नाम लगा तो ऐसा वो एक श्लोक लिख करके ये अः शयन कर रहे थे श्लोक लिखा और उसके बाद में शयन किया तो रात्रि वो स्वप्न देख रहे हैं कि श्री प्रिया जी श्याम सुंदर से कह रही हैं स्वप्न में स्वप्न देख रहे हैं कि लो तुम्हारा रसकोत्तंस आ गया इसको संभालो तो श्री रस्कोत्तं श्री वही झरझर रो रहे हैं बोल तुम्हारा कहा इन्होंने अपना क्यों नहीं कहा कि मेरा रस को तलसा गया श्याम सुंदर सिंह ये क्यों कह रही हैं कि तुम्हारा रस को तलसा गया है ये कहना चाहिए मेरा रस को तन जबकि रस की रीति ये है कि जहां जहां अत्यंत स्नेह होता है अत्यंत आदर भी होता है स्नेह भी होता है वहां पर अपने को तुम्हारा ही कहा जाता है छोटा बालक चल रहा है पिता के साथ में कोई पूछे किसका बालक है वे सब तुम्हारा ही बालक है तो कहने में जो आता है वो आता है तुम्हारा बालक है तो जहां अत्यंत आदर है वो अत्यंत आदर में अपने आपको ये, ये थैला किसका है बोले आपका ही है तो जैसे ये कहने में आता है ऐसे ही यहां पर भी कह दिया गया तुम्हारा रसकोत्तंस तो शिव प्रिया जी ऐसा नहीं है कि अपने अधिकार को छोड़ रही है परंतु तो स्वयं अपने अधिकार को लेकर के जैसे श्याम सुंदर को समर्पित कर रही हैं है तो सुंदर वो रसकोत्तंस उत्तंस कहते हैं मा मुकुट का भूषण सिर का भूषण उसको उत्तंस कहते हैं तो रसकोत्तंस मन रसकों के शुरुभूषण मुकुट होकर के जो विराजमान है, वास्तव में वो रसिक उत्पन्नता दिखती है कि कितनी गहराई के साथ में जाकर के जो प्रेम की विचित्र गति है उस प्रेम की विचित्र गति का वर्णन किया और उसका मूल जो आधार है वो है आनकुल्य कृष्णान शील श्री कृष्ण को सुख की प्राप्ति हो ये यदि भावना है तो ऊपर से देखने में जो विरोध है वो विरोध ही या निंदनी वस्तु भी परम परम बंदनी बन जाती है ये रस की रीति है तो सैतीस जो विरोधाभास थे उन सैतीस विरोधाभासों का इसमें निरूपण किया गया था इसके बाद में टीकाकार श्री अद्भुत जी ये अद्भुत भी कोई कवि नाम है तो टीकाकार श्री अद्भुत जी जो की ग्रंथकार से बहुत परवर्ती मालूम पड़ती हैं क्योंकि ग्रंथकार तो श्री जीव गोस्वामी जी के समय की या जीव गोस्वामी जी की पीढ़ी के हैं या उसके एक पीढ़ी के आगे के हैं परंतु तो यहाँ पर जो दृष्टान्त दिए हैं टीका में वो दृष्टान्त कई बार विश्वनाथ चक्रवर्ती के दृष्टान्त भी दिए हैं चकोर्ती जी का जो टाइम समय है काल खंड वो साढ़े सत्रह से 1800 विक्रम संवत के बीच का है तो लगभग डेढ़ 200 वर्ष का अंतर है तो श्री अद्भुत जी उन्होंने तीन चार दृष्टान्त और दिए हैं इसी क्रम में सैतीस तो दिए और तीन ये कह रहे हैं कि एवं एवं कह जैसे सैतीस पर असती होना ही सती होना अर्थात श्री कृष्ण से मिलने के लिए लोक वेद की मर्यादा का ये वृज गोपीकाग त्याग कर देती है वृज तो गोपीकागों के द्वारा पात्र वृत्ति का त्याग करना अपने पति की सेवा का जो प्रतीक पति है उस प्रतीक पति की सेवा का त्याग करके परम पति श्री श्याम सुंदर की ही सेवा करना ये दृष्टा सैतीस जो विरोधावास हैं उनको यहाँ पर प्रस्तुत किया श्री अद्भुत जो टीकाकार हैं, उनका नाम है अद्भुत वे टीकाकार कह रहे हैं कि यत्र अकीर्ति एवं कीर्ति यत्र निग्रह ये अनुग्रह यत्र यवय एवं अकवय एव, कवय शिष्या एवं गौरव ये चार ओडि कि जहाँ अकीर्ति ही कीर्ति है जहा निग्रह ही अनुग्रह है जहा कवि न होना ही कवि है जहां शिष्य ही गुरु हो जाते हैं ये ऐसा अद्भुत प्रेम पतन है प्रेम नगर है इनके उदाहरण कहां तक दिए जाए जहां अकीर्ति ही कीर्ति है इसका दृष्टान दे रहे हैं कि कोई गोपी भादो के खंड को अर्घ प्रदान करी है भादों का खंड तो कोई देखता नहीं है और जितने भी चंद्रमा हैं उनको तो देखते हैं परंतु तो भादव शुक्ल का जो चंद्रमा है उसको देखने से ही कहते हैं कलंक लगता है और उसकी निवृत्ति के लिए फिर सब मन हरण की कथा सुनते हैं तो पंत तो ये गोपी ऐसी है जो कि भादो की चंद्रमा को और ज्यादा देखती है किसलिए देखती है कि हाय यो तो किसी ने मेरा कृष्ण के साथ में मैं संबंधित नहीं हो सकी कृष्ण के साथ में नहीं जोड़ सकी परंतु अब यदि मुझे कलंक लग जाए कहते हैं भादों का देखने से कलंक लगता है चलो कलंक लग जाए तो इस कलंक के बहाने अब मैं कृष्ण से मिल लूंगी क्योंकि जब बदनामी हो गई तो फिर मिलने से क्या मिलने में संकोच क्यों है बदनामी से बचने के लिए मिलने में संकोच होगा यदि बदनाम हो जाएंगे तो फिर बदनाम हो गए हैं तो अब मिलने में क्या संकोच है ऐसा विचार करके कि तब मैं बिना किसी की प्रवाह किए हुए बदनाम हो जाने पर बिना किसी की प्रवाह किए हुए शाम सुंदर से मिल सकूंगी इसलिए भादों की चंद्रमा को ये अर्घ प्रदान कर रही है तो वो ये श्लोक कह रहे हैं कि नंद कुमारे समम ममास्तो मिथ्याभिशापोपी भी भी। पश्यती मुह अवला भाद्र चतुर्थी कला नाथम के नंद के साथ में मेरा मिथ्या अभिशाप भी हो जाए मेरी बदनामी भी हो जाए कि अरे ये तो श्याम सुंदर में ही आ सकते हैं नंद भवन नित्य मिल गावन आवे कृष्ण चरित्र ही गाय सुनावे वो लगवारन ये लगवार काजरवारी गोरी सुंदर पर है तो यहाँ पर ये इन दोनों की लगवान है इन दोनों की लगावट है इन दोनों की प्रीति है ये मन में विचार करके ये वो गोपी भादों के चंद्रमा को भी अर्घ देकर के कलंक स्वीकार करना चाहती है जिससे ये जो संकोच है कि हाय श्याम सुंदर उनके साथ में दुर्लभ श्याम सुंदर उनके साथ में परम पुरुष श्याम सुंदर पर पुरुष श्याम सुंदर उनके साथ में मैं कैसे मिलूं? तो ये संकोच भी मेरा दूर हो जाएगा और फिर जब बदनाम हो गए हैं तो आप तो मिलेंगे ऐसा कहकर के निस्संदेह रूप में मैं मिल सकता तो नंद कुमारेण समम ममास्तु नंद कुमार के साथ में मेरा मिथ्या अभिशाप लग जाए मिथ्या निंदा हो जाए ये भी आशा करते हुए अवला भाग्य चतुर्थी कलानाथम वो अवला भागो की चौथ के कलानाथ मन चंद्रमा का दर्शन करती है और कलंक लगवाना चाहती है कि अब तो हो ही जाए कलंक लग ही जाए एक सिद्धांत की बात और है वो ये कि मिलन के समय यह वार्यमानता रहती है जब बिर आता है उस समय ये वार्यमान नहीं रहती श्यामचंद्र जैसे मथुरा जा रहे उस समय श्री शुभदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि विसृज लज्जाम सुस्वरा गोविंद दामोदर माधवीद उस समय संकुच नहीं तो ये दो चीज एक तो लज्जा संकोच गुरजनों से ये केवल मिलन के समय है विरह के समय नहीं है और दूसरी बात कि स्वपक्ष ये चंद्रावली का पक्ष है ये प्रतिपक्ष है ये स्वपक्ष है मैं मध्ययताभाव वाली हूं तुम त्वीयता भाव वाली हो ये जो अंतर है ये अंतर भी केवल मिलन के समय है विरोध के समय वियोग के समय यह अंतर नहीं है और वियोग के समय श्री राधे का चंद्रावली दोनों गलवियां देकर करके एक साथ दोनों बहनें रुदन करते तो चचेरी बहनें हैं तो लीला में भी तो दोनों एक साथ कहीं बिला, बिलाप करती हुई भी विराजमान होती हैं उस समय कहीं भी प्रतिपक्षपना नहीं है उस समय परम एक होकर के ही विराजमान क्योंकि जहां पानी नहीं है तब ये कुआ है ये तालाब है, है ये सरोवर है यह अलग अलग भेद रहेंगे और यदि पानी बरसे बहुत ज्यादा और सब एक हो जाए तो उस समय सब एक हो जाएगा उस समय कौन सा तालाब और कौन सा पोखर कौन सा सरोवर यह अंतर नहीं रहता है इसी प्रकार बिरह जब उत्पन्न होता है उस समय ये स्वपक्ष प्रतिपक्ष का मिथ्याद्वेशी भाव नहीं रहता है और सब एक होकर के विराजमान हो जाता है तो न तो उस समय गुर्जरों का भय रहता है और न उस समय स्वपक्ष प्रतिपक्ष का ईर्षा भाव रहता है उस समय दोनों श्री चंद्रावली और राधिका दोनों गले होकर के ही मिलती है तो यहां पर भी है विरह की अक्षयता में ये सारी वर्जनाओं को सारी निषेधों को वर्जनाओं को तोड़ करके सीमाओं को तोड़ करके शाम से मिलने के लिए तैयार होती है तो ये हो गया यत्र अकीर्ति ही एव कीर्ति चाहती है कि मेरा कृष्ण के साथ में कहीं संबंध जुड़ जाए तो कृष्ण के साथ में संबंध जुड़े ये कीर्ति है चाहे वो अकीर्ति के द्वारा हो चाहे कीर्ति के द्वारा हो तो अकीर्ति भी कीर्ति हो जाती है इसी तरह से एक दूसरा विरोधाभास है वो है यत् निग्रह एवं अनुग्रह के निग्रह ही अनुग्रह है श्री प्रिया अत्यंत अत्यंत माननीय है और श्याम सुंदर श्री प्रिया के श्री चरणारिंद में बार बार अपने श्रीमस्तक को स्पर्श कराना चाह रहे हैं रखते हैं और श्री प्रिया उस समय श्याम सुंदर की ओर न देख करके जहां चरण जो है उनका संचालन कर रही हैं तो चरण का संचालन करके श्याम सुंदर को भी चरण से कहीं ठोकर देकर के दूर हटाना इससे बढ़कर के कोई अपमान नहीं हो सकता है परंतु अपमान ही सम्मान श्याम सुंदर श्री प्रिया के द्वारा प्राप्त होने वाले चरण प्रहार को भी परमपरम सम्मान समझते हैं इसी प्रकार जो तुलसी मंजरी हैं उनको यदि श्री किशोरी जो कभी अपने चरण की ठोकर मार करके डांटे इतनी बड़ी हो गई मनी तुझे अकल नहीं है मैंने तुझसे कहा था कि पर मेरी पुष्प पुष्प कोई है चुपके से लाकर के मुझे दे और तू उसको हाथ में लेकर आई होगी नचाती हुई इसीलिए यह ललता ने तेरे हाथ से उस पुष्प मेखला को ग्रहण कर लिया और सबके सामने मुझे धारण कराया मेरी कैसी फजी थी कार्रवाई तो नहीं ऐसा कहते हुए पास में बैठी हुई हैं श्री तुलसी मंजिली जी उन तुलसी मंजिली जी के ऊपर उनके कं, कंधे के ऊपर श्री प्रिया जी ने जो लात मारी सो चरण के चिन्ह कंधे के ऊपर अंकित होते तो उस समय श्री तुलसी मंजिली अपने आप को बड़ा कृतकृत करके मानती है कि आहा ये सौभाग्य मुझे कम मिलेगा जबकि आप अपने चरण का प्रहार करके मुझे डांटेंगे आपकी चरणों की दासी होकर के मैं विराजमान दूंगी तो ये अभिलाषा करती है तो यहां पर अपमान जो है चरण की ठोकर मारना ये अपमान ये ही परम परम सम्मान बन जाता है तो निग्रह अनुग्रह इसी का वर्णन कर रहे हैं कि मृदुल चरण अरुण दंडा कृपय चंड मम रसिके प्रतिकूलता तवेय व्यंजित परमानुकूलता जयती कविश्री माननी प्रिया को मनाते हुए श्री श्यामचंदर कह रहे हैं कि हे है श्री प्रिय मृदुल चरण आप अपने कोमल लाल चरण से यदि मेरा वारण करती हुई मुझे दूर सरकाती हुई यदि अपने चरण का भी मेरे ऊपर प्रहार करती हैं तो ये दंड नहीं है इस दंड के लिए तो मैं तरसता हूं जो अपना होता है उसको दंड दिया जाता है जो दूसरा होता है उसको आदर दिया जाता है इसलिए आपका दंड मिले कृपया ही कृपय चंडी अरे चंडी ये कृपा ही है कि आप हे रसके मै रसके मैं रसिक मेरे ऊपर आप ये कृपा करती हुई विराजमान हो रही हैं क्योंकि प्रतिकूलता तबेम आपने जो प्रतिकूलता प्रदान की यह अपने आप शुद्ध कर रही है कि आप मुझे परम मेरी अनुकूल हो रही हैं आप अपनी अनुकूलता मुझे प्रदान कर रही हैं अनुकूलता प्रदान नहीं करती तो मुझे दंड नहीं देती मुझे आपने अपना समझा इसलिए मुझे दंड दे रही हैं इस अनुकूलता को प्राप्त करके आपने मुझे अपना लिया जरूर अपना समझा होगा इसलिए अपने चरण का प्रहार मेरे ऊपर कर रही है चरण से भी मुझे सरका रही है ये आपकी अनुकूलता ही प्रकट हो रही है इस अनुकूलता की जय हो जय हो तो प्रतिकूलता तबेम तुम्हारी जो प्रतिकूलता है वह व्यंजित परम अनुकूलता परम अनुकूलता को ही व्यक्त करती है जयति यही जयति मान्य सर्वोर्ध रूप में विराजमान है तो इस प्रेम पत्तन की एक विशेषता और हुई वो हुई कि निग्रह ही अनुग्रह हो गया यहां पर प्रिया जी के द्वारा शाम सुंदर का निग्रह करना अपमान करना वारण करना वही परंपरम अनुग्रह का प्रतीक होकर के विराजमान अब एक तीसरा विशेषण दिखा रहे हैं 37, 38, अब उनतालीस उनतालीस में विशेषता दिखा रहे हैं वो है कवि एवं कवि के कवि न होना वही यहां काव्य है रस की रीति यह है कि सत्कवि निबद्धता काव्य की रसानुभूति में मुख्य कारण होती है यदि कोई कवि की रचना अच्छी है तब तो रस की स्फूर्ति होगी और रचना केवल तुकबंदी है तो वह रचना कभी भी काल जयी नहीं होगी स्थायी नहीं होगी और वो हृदय को छूने वाली नहीं होगी इसलिए बहुत सारी तुकबंदी या बहुत सारी समय पर कही गई जो वस्तुएं हैं क्योंकि वे परम सत्य को हृदय को छूने वाली नहीं होती हैं केवल एक विभिन्न परिस्थितियों में केवल उत्कंठा मात्र उत्पन्न करती हैं थोड़ी सी देर के लिए वो हृदय को छूती हैं स्थायी रूप से वह हृदय को नहीं छूने वाली होती हैं इसलिए वे श्रेष्ठ काव्य नहीं कहलाती हैं और ऐसा काल काफ्य उत्पन्न होता है से हैं लिखने वाले परंतु तो उनके काव्य खो जाते हैं पता नहीं लगता है और कुछ कवि ऐसे होते हैं जो बहुत थोड़ा लिखते हैं परंतु तो उनके काव्य उनके थोड़े काव्य भी परम परम काल जयी होकर के विराजमान होते हैं किसी ने बिहारी लाल ने केवल 702 सौ 702 क्या होते हैं यदि तीन फुल्सके का, कागज ले जाए तो उसमें 702 आ जाएंगे लिखने में हाथ से लिखने कोई छोटा छोटा लिखे तो दो पेज चार पेज में आ जाए परंतु चार पेज की जो रचना है केवल सात सौ दो, दो बड़ा छोटा छोटा सा छंद है एक लाइन में एक दोहा लिखा जा सकता है केवल सात लाइन परंतु तो इतने में भी कवि अमर हो गए जबकि पोथे के पोथे यदि कोई लिखे वॉल्यूम्स पे वॉल्यूम्स तब भी उन कवियों का कहीं इतिहास में उनका स्मरण नहीं होता है तो किसी ने कितना लिखा यह मायने नहीं रखता है उस काल लिखा हुआ जो परम सत्य है उसको कितना अभिव्यक्त करता है और हृदय को कितनी गहराई के साथ में छूता विषय वस्तु परम सत्य होनी चाहिए कालजयी होनी चाहिए और प्रस्तुति ऐसी होनी चाहिए जो कि हृदय में साक्षात्कार करा दे यदि दो गुण हैं हृदय में भाव का साक्षात्कार और कालजयी विषय वस्तु उसका स्थापन यदि है तो वह काव्य स्थायी होगा और यदि ऐसा नहीं है कालजयी कोई वस्तु नहीं है जो सदा सदा जीवन का कल्याण करे ऐसी परम वस्तु नहीं है और उसको इस प्रकार से नहीं किया गया कि वो सीधा हृदय को छू ले और आवरण भंग करा के हृदय को छू ले तो वह काव्य लिखा होने पर भी बड़ा होने पर भी वह कहीं बहुत जल्दी ही वह काल के गर्त में काल के मुख में विलीन हो जाता है आकाश में लीन हो जाएगा तो अकवि एवं कवि ही पंत भक्ति की एक विशेषता है हाँ इसी में कि भक्ति की एक विशेषता है कि भक्ति के लिए सत्कवि निबद्धता की भी जरूरत नहीं है कोई कवि सुंदर प्रकार से हृदय को छूने वाली आवरण भंग करने वाली भाषा में भाव को हृदय में स्थापित करें, जगा दे और जो चिरंतन सिद्धांत है उनको स्थापित करें। ऐसा यदि कोई कभी नहीं भी है कभी काव्य रचना नहीं है परंतु तो हृदय में भक्ति है तो भक्ति की जितनी भी सामग्री है भाव अनुभाव संचारी भाव वे सारी सामग्रिया एक भक्त के हृदय में सहज ही उत्पन्न हो जाती है अर्थात यदि कोई भक्त है और उसके सामने कहा श्री कृष्ण श्री वृंदावन वृंदावन सुनते ही उसके रोमांच हो जाएंगे वृंदावन कहने के साथ साथ विभाव सामग्री कृष्ण श्री राधिका जो श्याम सुंदर की रूप माधुरी रूपी जो उद्दीपन व्यवहार सामग्री श्रीमदावन रूपी जो उद्दीपन व्यवहार रूपी सामग्री श्री राधिका की चेष्टा रूपी जितनी भी अनुभाव सामग्री हैं और उनमें हर्ष उत्सुकता दैनिक इत्यादि जितने भी संचारी भाव वे सबके सब एक साथ केवल श्री कृष्ण इतना मात्र कहा गया है परंतु इतने में जितनी भी रस की पूरी सामग्री है उस सब का वह भक्त अध्याहार कर लेगा उन सब की कल्पना कर लेगा और उन सब की कल्पना करके वे सारी की सारी वस्तुएं मिलकर के व्यभाव अनुभव व्यवचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति करा देगी तो सामग्री केवल कृष्ण नाम मात्र लिया गया कृष्ण नाम मात्र लेने पर एक उद्दीपन विभाव की सामग्री का निपण किया गया उसमें विभाव सामग्री अनुभाव सामग्री संचारी सामग्री सभी सामग्रियां अपने आप अध्याहार के द्वारा इंपोज करके सारी सामग्रियां अपने आप आ जाएंगी और उनके द्वारा रस स्थापित हो जाता है तो भक्ति के लिए कभी होना जरूरी नहीं है भक्ति के लिए अकवि होने पर भी कविता हो जाएगी श्री गजेंद्र उनकी रचना में अपने आप काव्य प्रकट हो गया श्री ब्रज गोपिकण उनके वचन तो स्वाभाविक रूप में सरस्वती जी उनकी सेवा करते हुए विराजमान होती है तो वो ही कह रहे हैं कि बिलोक बिलोक्य कांतन कवियंतु कोविदाह संत ममास्तु मनस्तु मामकम यद तत्वर्णय तुम समीहते गंधर्व मश्नाते तदेव दिग्ध के विलोक के कांतम कवियंत्र कोविदा जो कोविद कविगण हैं परम चतुर् कविगण हैं वे कांत का दर्शन करके सम्म अपने काव्य मद से युक्त होकर के वे रचनाएं करें काव्य के लिए काव्य शास्त्र में वर्णन किया गया तीन वस्तुओं की आवश्यकता होती है शक्ति निपुणता और अभ्यास शक्ति का तात्पर्य है ईश्वर के द्वारा दी गई काव्य की प्रतिभा वो एक में नहीं होती है शक्ति फिर शक्ति होने पर निपुणता निपुणता का तात्पर्य है कि उसका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए लोग, शास्त्र काव्य इनका आवेक्षण करने की कि किस कवि ने किस वस्तु को किस तरह से प्रस्तुत किया ये उसके हृदय में निपुणता होनी चाहिए और तीसरी चीज है अभ्यास अभ्यास का मतलब है कि उसने व्यवस्थित काव्य का अभ्यास किया हो और अभ्यास करने पर जो भाव उसके हृदय में आ रहे हैं उनका वह प्रयोग भी कर सके ये तीनों वस्तुएं अलग अलग नहीं हैं तीनों एक साथ मिलकर के काव्य के कारण बनती हैं तो शक्ति निपुणता लोक काव्य शास्त्रार्थ्यवेक्षणार्थ काव्य के शिक्षा अभ्यास इति हेतु सदुद्भवे काव्य प्रकाशकार कह रहे हैं हेतुस्तुभवी तो हेतु तो वह नहीं कहा ये बहुवचन का प्रयोग नहीं किया हेतु एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं एक वचन के प्रयोग के द्वारा दिखा रहे हैं कि ये तीनों चीजें शक्ति निपुणता और अभ्यास ये तीनों एक साथ मिलकर के एक बन करके काव्य के निर्माण में हेतु बनती है काव्य के निर्माण का कारण बनती है तो केवल शक्ति हो परंतु तो निपुणता नहीं हो या निपुणता हो और उसे शास्त्र का छंद शास्त्र का ज्ञान नहीं नहीं नहीं हो हो हो हो तो तो एक एक लाइन लाइन जाएगी जाएगी बड़ी छोटी कविता सुंदर पाएगी कर पाएगा तो काव्य शास्त्र का जो पोइटिक्स है उसका जो मीटर्स है जो छंद शास्त्र है उनका भी अभ्यास होना चाहिए उसे काव्य शास्त्र का भी अभ्यास होना चाहिए उसे रस की क्या सामग्री है रस में क्या विरोधी और मित्रता भाव है इन सबों का शास्त्रीय ज्ञान भी उस व्यक्ति को होना चाहिए कभी को उसमें ईश्वर की दी गई शक्ति भी होनी चाहिए और उसमें लोक को देखने का शास्त्र को देखने का अभ्यास भी उसे निपुणता भी चाहिए माने उसका ऑब्जर्वेशन इतना भारी होता है कि किसी छोटी से छोटी वस्तु को देख करके वह शाश्वत सिद्धांतों को कहीं प्रस्तुत कर सकने में समर्थ होता है ये तीनों वस्तुएं एक साथ मिलकर के काव्य का कारण बनती है परंतु तो भक्ति के लिए ना कोई चीज की जरूरत नहीं है केवल भक्ति चाहिए भक्ति चाहिए तो सारी रस की सामग्री अपने आप ही साधक में उपस्थित हो जाएगी तो के कांतन कवियस्तु कवियंत्रु कोविदा जो कोविद कवि कविगण हैं जिनमें शक्ति नुपुणता और अभ्यास तीनों गुण दिए हुए विद्यमान हैं वे का दर्शन करके कांत का दर्शन करके सम्मदा उस समय अभिमान से युक्त हो करके भले कवियंतु वे काव्य करते हुए काव्य का दर्शन करते हुए विराजमान हो कवि शब्द का अर्थ होता है दृष्टा कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू जो दर्शन करे और एक दृष्ट दर्शन भी कर ले और एक दिशा दे उसका नाम है कवि कव कभ माने दर्शन करने वाला माने क्या है और कहां हमको ले जाना है ये दोनों वस्तुओं का जिसको बोध है वह कवि कहलाएगा केवल वर्णन कर रहा है तो वो कभी नहीं है जैसा है उसका वैसा वर्णन कर रहा है वो तो एक रिपोर्टर है वो तो एक पत्रकार है जो कि केवल रिपोर्टिंग कर रहा है कभी नहीं है कभी वो होगा जो कि जैसा देख रहा है उसके साथ साथ वह कहीं जीवन को लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए मार्ग भी निर्देशित करे उसका नाम कव्य होगा इसलिए रिपोर्टिंग एक अलग चीज है और काव्य करना एक अलग वस्तु है केवल रिपोर्टिंग करते हुए कर दी जाए छंद मात्र जोड़ दिए जाए तो उसको रिपोर्टिंग मात्र कहेंगे वो कभी नहीं होगा कभी वो है जो कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कराने में कहीं दृष्टि प्रदान करे कभी माने दृष्टि दर्शक तो कवि शब्द का अर्थ होता है दृष्टा और ईश्वर के लिए भी कहा गया कवि मनीषी परिभूत स्वयं वो परमात्मा ब्रह्म कवि है माने दृष्टा है कि क्या चीज करने से क्या चीज कैसे पैदा होगी इस पूरी प्रक्रिया को वो जानता है कौन सा साधन लिया जाए कितनी मात्रा में साधन का प्रयोग किया जाए कितना मिलाया जाए तब क्या चीज पैदा होगी इस पूरे को वो अच्छी तरह से प्रक्रिया को जानता है तो कवि मान्य दर्शक क्या बनाना है और वो कैसे बनेगा और उसके लिए क्या दृष्टि दी जाए ये जो स्थापित करे उसका नाम है कवि तो विलोक कांतन कवियंतु कोविदा जो कोविद जन है बुद्धिमान जन बे श्याम सुंदर का दर्शन करके कवियंत्र माने दर्शन करें और दर्शन करके एक दृष्टि रखे और दृष्टि दे दोनों ही वस्तुएं उनमें आए हंत मनस तुम मामक परंतु अभी सखी क्या बताऊं मेरा मन तो ऐसा है कि यदै यद वर्णय तुम समीहते कि जैसे ही मैं किसी चीज का वर्णन करना चाहती हूं गंधर्व मशनाती तदैव दिग्वी उस समय मेरी दोनों आंखें आज मेरी सारी वाणी को ही गंधर्व माने वाणी को ही अशनाती खा जाती हैं और उस समय मैं वर्णन कर सकने में समर्थ नहीं होती हूं और उस समय हा हा हु, हु, हु ये गंधर्व का नाम है एक गंधर्व भी है हाहा हा, तो हा हा अहो अहो यह ही केवल मेरे मुख से निकलती है ये, तो, हा, हा, हुँ, हुँ। ये कह कर के अहो अहो इतना कह, कहने में जो बाणी है ये आ और हा ये जो बाणी है आहा आहा ये जो बाणी है यही मेरे मुख से निकलती है क्योंकि तो और दूसरे शब्द वहां पर कहीं संगमित नहीं हो पाते हैं हम जो कुछ भी बोलेंगे वो आ और हा के बीच में ही बोलेंगे हमारी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं वे सारे अक्षर आ और हा के बीच में ही कही न कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं तो ऐसे उनचास जो अक्षर हैं उनचास अक्षर आ और हा के बीच में ही सारी ध्वनिया आ जाएंगी इसलिए जब कोई शब्द नहीं मिलता है उस समय एक शब्द ही मुख से निकल निकलता है आ आ हो आ का पहला अक्षर और हा अंतिम अक्षर वर्णमाला का अल्फाबेट का तो उस समय हा हा ये जो हा हा हू हु, हु ये जो गंधर्व है वही मेरी बाल्य को अवरुद्ध कर देता है कि यदेव तुम समीह से मेरा मन जैसे ही वर्णन करने की इच्छा करता है गंधर्व उस समय मेरी संपूर्ण दृष्टि को आहा आहा यह गंधर्व ही अस्नाती खा लेता है अर्थात मैं उस समय अहो शब्द के अलावा और कुछ नहीं देख देख पाती हूं और उस समय मेरी बस प्यारे के रूप माधुरी का दर्शन करते हुए आहा इतना ही निकलता है इस प्रकार होना यही कवि हो गया आह शब्द में जितना कुछ कह जाती हूं उतना यदि वर्णन करने के लिए बैठू तो पोथा के पोथा भर जाएंगे फिर भी वर्णन पूरा नहीं होगा परंतु सारी बातें केवल अहा इतने शब्द में ही परिपूर्ण हो जाती है तो अकवि ही कवि हो जाता है और आगे कह रहे हैं कि शिष्य है। कि शिष्य ही जहां गुरु होकर के विराजमान है यम उपदेशायो, भवताम मह्य अर्पित जगद गुरु गुरुत्वम तन मै ताभ्य समर्पित श्री हे जगत, आपने मुझे बड़ा उपदेश दे करके भेजा था कि ये ज्ञान का उपदेश देना ये योग का उपदेश देना ब्रिज में मैं जब आया उस समय मुझे आपने उपदेश देने के लिए जो गुरु बना करके भेजा कि उद्धव तेरे समान और कोई गुरु नहीं है इस युग का यदि कोई सर्वश्रेष्ठ स्कॉलर हो सकता है तो वो उद्धव है नो नोधव न्यूनम उद्धव अपने युग का सर्वश्रेष्ठ विद्वान सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी सर्व शास्त्रों का विज्ञ यदि कोई है तो उद्धव उस समय का सर्वश्रेष्ठ एक महान स्कॉलर था जो गुरु पद के ऊपर विराजमान था और श्री कृष्ण ने गोपियों को दूर करने के लिए ज्ञान गुरु बना करके प्रदान करके प्रदान भेजा पंत उद्धव कह रहे हैं कि महाराज मैं भी अपने आप को ये समझा जाता आ मैं बड़ा भारी विद्वान हूँ बहुत बड़ा स्कॉलर हूं और विश्व का कोई भी दार्शनिक मेरे साथ में शास्त्रार्थ करके मुझे पराजित नहीं कर सकता है मैं अपने तर्कों के द्वारा किसी को भी चौका सकता हूं और इस अभिमान को लेकर के मैं आया था गोपिकागण उनके वचनों को जिस समय सुनाया सुना उस समय मुझे ऐसा लगा कि ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल और ऊधो सूधो है गयो सुन गोपीन के बोलो तो गोपियों के इन वचनों को सुनकर तो डुक के समान रह गया श्री नंददाशी अपने काव्य में कह रहे हैं नंदा का बड़ा प्रसिद्ध काव्य है भ्रमरगी अष्टछाप के जो नंददासी हैं पुराने पाल नंदाशी अष्ट छछाप के श्री विठल जी के जो आठ शिष्यों के भीतर रहे उनमें श्री नंदाशी पुष्ट मार्ग और उनका बड़ा प्रसिद्ध काव्य है और उसमें वे कहते हैं कि ज्ञान दुग तो का दुग आवाज कौन सुन है तो उद्धव कह रहे हैं मुझे गुरु बना करके आपने भेजा था परंतु तो मेरा जितना भी गुरु पने का भाव था उस पूरे गुरु पने के पद को गुरु पद को मैंने उस समय श्री भुषानंद ने उनके श्री चरणारिंद में समर्पित कर दिया जिनको शिष्य बनाने के लिए आया था वे शिष्य तो बन गए गुरु और जो गुरु जी थे वे बन गए शिष्य और तो वे कहने लगे आसा हो चरण जम हम श्याम वृंदावन की गुलमलता औषधि नाम इन ब्रज गोपिक की गुलमलता औषधि हो के मुझे जन्म मिले और इनकी चरण मेरे सिर के ऊपर पड़े ये अभिलाषा करने लगी तो यहां पर कोई कह रहे हैं कि किसाम तासाम आयो इन गोपियों को उपदेश देने के लिए भावता आपने जो मुझे गुरु पद पर विराइमान करके गौरव प्रदान करके मुझे जो ब्रिज में भेजा वो तो दब तेरे बराबर कोई जगत में गुरु नहीं हो सकता है विद्वान नहीं हो सकता है ऐसा कोई महान विचारक चिंतक नहीं हो सकता है मैं उस गौरव को लेकर के ब्रिज में गया पर गोपियों के उस प्रेम का दर्शन करके मैंने अपने संपूर्ण गौरव को गोपियों के चरणों में ही समर्पित कर दिया गुरु तो बन गया शिष्य और जिनको शिष्य बनाने आया उनसे स्वयं दीक्षित होकर के विराजमान हो गया सो जगत गुरु गुरुत्वम तन समर्पित आपने जो मुझे गुरुत्व प्रदान किया था उस गुरुत्व को मैंने उन गोपियों को ही वह गुरु पद प्रदान कर दिया वह गौरव प्रदान कर दिया गौरव माने गुरु का पद वो गुरु का पद मैंने ताभ्य समर्पितम उन गोपियों को ही समर्पित कर दिया यह तासा में उपदेश आया उनके उपदेश करने के लिए आपने जो मुझे गौरव पद प्रदान करके गुरु का पद प्रदान करके जो भेजा था उस गुरु के पद को मैंने गोपियों को ही प्रदान कर दिया और उस समय स्पष्ट रूप से श्री नंददास कह रहे हैं कि गोपी प्रेम की ध्वजा गोपियों की विषय में कहा गया कि गोप्यस्तु गुर बल्लाचार्य सुबोधनी जी में कह रहे हैं कि गोपी ही गुरु हो के विराजमान है संपूर्ण रस की गुरु यदि कोई है तो वो कौन है गोपी का। गोप्यस्तु गुर गोपी ही गुरु होकर के विराजमान और गोपियों से बढ़कर जितना भी रस निकला है वो उस सब की प्रमुख उपदेशक गोपी ही है जो के स्वयं उस रस का संचय करती हैं, अपने जीवन में आचरण करती हैं दूसरे को आचरण कराती हैं तो चुनौती ही शास्त्रार्थन जो शास्त्र के तात्पर्यों को चुने स्वयं आचरते तथा स्वयं उसका आचरण करे और तथा आचार्य अन्य दूसरों को भी वैसा आचरण कराए तस्मात् आचार्य संगेतम इसलिए उसको आचार्य कहा जाता है तो आ चुनौती ही शास्त्रार्थन जो शास्त्र के अर्थों को चुने स्वयं आचरते तथा स्वयं उसका आचरण करे और अन्यान तथा अन्यान। तथा तथा अन्य आचार्य थे अन्य संधि विग्रह करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि दूसरे लोगों को भी आचार्य थे आचरण करवाई इसलिए उसका नाम आचार्य है जिसमें ये तीन गुण नहीं है फिर वह आचार्य पूरी तरह से नहीं है उसको आचार्य नहीं कहेंगे तो यहां पर श्री गोपी ही आचार होकर आचार्य विराजमान हो आज इसलिए होकरणी में कह रहे हैं कि गोपी ही गुरु होकर के विराजमान सब नहीं मान कि गोपी प्रेम की ध्वजा गोपी ही गुरु होकर के विराजमान तो इस नगर में प्रेम के कारण यह विपर्य उत्पन्न हुआ है प्रेम क्या है कृष्ण के लिए सुख मिले आनुकुलशीलन ये मुख्य वस्तु है इसलिए ये सारे दोष हो जाते हैं गुण गुण हो जाते हैं दोष ये विपर्य प्राप्त हो जाता है ऐसे सहसि के अंतो लेखनिया हजारों हैं इनको कितना लिखा जाए एकदम दिग्दर्शनम मात्रम इत्यलम पल्लव ये केवल दिग्दर्शन मात्र किया इनका पल्लव वन और कहा तक किया जाए तो यहां पर सैतीस ये 41 जो गुण हैं वे विशेष रूप से दिए इस प्रेम पत्तन में 41 विरोधावास और 41 जो वृंदावन के फीचर्स हैं उनको दिया गया वृंदावन के विशेष गुण लक्षण इस प्रेम पत्तन के इकतालीस प्रेम जो लक्षण हैं उनको विशेष रूप से यहां पर दिया कह रहे हैं यो लिखने के लिए बैठेंगे तो अनंत है कहां तक लिखेंगे इसलिए किसी अलम पल्लवित न उनका अलग पल्लवन नहीं करेंगे दिग्दर्शनम मात्र लिखनम टू ये दिग्दर्शन मात्र हमने लिखा है यहां रति ही प्रेम है ये प्रेम निसर्ग कुटिल होता है प्रेम का स्वभाव कुटिल होता है इसलिए ऊपर से देखने में प्रेम कुटिल दिखता है और भीतर से परम परम सरल है फिर से एक विशेषण दिया, ये भी एक ये भी एक हाइडिंग हो जाएगा <laughs> कि ये भी एक हाइडिंग हो जाएगा कि निसर्ग कुटिलत्वम जो परम सरल है वही स्वाभाविक रूप में परम कुटिल है प्रेम है परम सरल उसमें लक्ष्य है श्याम सुंदर की सुख का परंतु उसमें कुटिलता सहज में विराजमान है जैसे कि श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा कि अहे गति प्रेम स्वभाव कुटिला प्रेम की गति सर्प के समान स्वाभाविक रूप में ही कुटिल होती है जाना है पूर्व की ओर मुंह करके खड़े होंगे पश्चिम की ओर कोई पूछेगा कहा जाओगे तो हाथ करेंगे उत्तर की ओर चल देंगे दक्षिण की ओर तो ये प्रेम की रीति है ये है ही प्रेम की रीति ऐसी कि यहां पर पता नहीं लगे कहीं जाना है कहीं का इशारा किया जा रहा है कहीं बोला जा रहा है तो ये इसकी रीति अद्भुत हो करके ही विराजमान सर्प की तरह से सर्प टेढ़ा चल रहा है किधर मुड़ेगा ये पता नहीं लगेगा स्वभाव कुटला प्राय प्रेम तो लक्षण दूरू हम इसी तरह से जो प्रेमी जन है उन प्रेमी जनों का लक्षण भी बड़ा दुर्भ है प्रेमी का क्या लक्षण है यह भी कोई एकदम एकदमित रूप में नहीं कह सकता है बिल्कुल ऐसा ही है एग्जेक्ट रूप में कोई प्रेमी के लक्षण को भी नहीं दे सकता है इसलिए श्री रूप गोस्वामीपाधी कह रहे हैं धन्य अयम नव प्रेमणा यस्योन्मील चेतसी अंतरवाणी भी अप्यस्यो मुद्रा सुष्ट आयम नव प्रेमणा वो व्यक्ति परम परम धन्य है जिसके हृदय में आयम नवप्रेमा प्रेमा उन्मीलती ये नया प्रेम उदित तो होता है मैं कहने का मतलब है कि नित्य नूतन रूप में आस्वादन देने वाला जिसमें कभी पुराना पद नहीं आएगा ऐसा प्रेम जिसके हृदय में उन्मीलित होता है अंतरवाणी भी अंतरवाणी माने परम विद्वान जो परम विद्वान शास्त्र को अध्ययन करने वाले हैं उनको कहेंगे अंतरवाणी वाणी जिनके हृदय में स्फुरित हो रही है अंतर्वाणी ऐसे अंतरवाणी माने जो परम परम विद्वान है शास्त्रों के तात्पर्य जिनके हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं उदय हो रहे हैं ऐसे लोगों के लिए ज्ञानियों के लिए भी अस मुद्रा सुष्ट सुदुर्गमा इस प्रेम की मुद्रा भी प्रेम का कुछ आभास होना भी सुदुर्गम है तो कह रहे हैं यह नया प्रेम जिस धन्य व्यक्ति के हृदय में उन्मिलित होता है अयम नव प्रेमा धन्य चेतसी उन्मीलती जिस धन्य के हृदय में उत्पन्न होता है अंतरवाणी भी माने परम शास्त्रीय विद्वानों के हृदय में भी अस्य मुद्रा सुष्टल इस प्रेम की मुद्रा भी आभास भी विद्वत्ता के कारण नहीं आता है वह आएगा एकमात्र एकमात्र श्री किशोरी जू जिसके ऊपर कृपा करना चाहें, उसके ऊपर ही यह प्रेम का स्वरूप कुछ बोध में उसको आएगा अतः स्तुति एवं निंदा इत्यादि कथचित प्रकरण नाम उदाहरण रूपम जो स्तुति ही निंदा है ये कुछ प्रकरण इन कुछ प्रकरणों के उदाहरण रूप में श्री रूप गोस्वामी जी ने एक पद विदग्ध माधव में निरूपण किया इसी तरह से समझना चाहिए रसकों ने भी इसके दृष्टान्त दिए हैं जैसे हमने यहाँ पर जो इकतालीस अः विशेषता दी अद्भुतताएं प्रेम नगर की दिखाई उन अट्ठा विशेषताओं में कुछ विशेषताओं के दृष्टांत श्री रूप गोस्वामी जी ने दिए हैं अब रूप गोस्वामी जी का ये श्लोक कह रहे हैं कि स्त्रो य तटस्थता प्रकटय चितत्ते व्यथम निन्दा प्रमुद प्रय्षति परिहास्रिय बिहृती दोषेण गुरुता गुरुता केन्द्र प्रेम नई नैसर्गिकी प्रक्रिया प्रेम की यह नैसर्गिकी प्रक्रिया है स्वाभा प्रक्रिया है स्त्रोत्र यत्र तटस्थता में यदि स्तुति की जाए तो समझना चाहिए अभी प्रेम पूरा नहीं है और चुप हो जाए या प्रशंसा नहीं की जाए तो समझना चाहिए प्रशन... बहुत प्रेम है तो स्तुति करना जहां पर तटस्थता को प्रकट करता है स्त्रोत्र यत्र तटस्थता में अर्थात कम प्रेम है तो स्तुति की जाएगी बहुत प्रेम है तो स्तुति नहीं की जाएगी ये शास्त्र कहीं इसके लिए संकेत भी करता है कि प्रत्यक्षे गुरवस्तुत्या गुरुजनों की स्तुति उनके मुख पर करनी चाहिए क्योंकि आ नहीं जाएगा उनकी कृपा प्राप्त करनी है तो प्रत्यक्ष गुरस्तुत्या परोक्षे मित्र बांधवा मित्रो बांधव इनकी प्रशंसा करनी चाहिए पीठ पीछे तो पता लगेगा हाँ वास्तव में मित्र है मुंह में प्रशंसा करे तो इसका मतलब है सच्चा मित्र नहीं है परोक्ष मित्र बांधवा वो ही मित्र बंधु होता है जिसकी पीछे से प्रशंसा की जाए और कार्यांत सा सेवक की प्रशंसा जब वो काम पूरा कर दे तब करें पहले से प्रशंसा कर दी तो खाक करके नीलेगा शरीर के ऊपर और न इसलिए नौकर की, की प्रशंसा पहले से नहीं नौकर की प्रशंसा बाद में करे जब कार्य हो जाए नहीं आज तुमने अच्छा काम किया परंतु तो पुत्र नहीं वतू पुत्र की प्रशंसा नहीं करें, <laughs> क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है मतलब प्रोत्साहन करें, प्रशंसा करके ये नहीं कि उसको वहीं रोक दें। तो नीति ये कहती है कि प्रत्यक्षे गौरवस्तृत्या परोक्षे मित्र बांधवा कार्यांत तथा भृत्या पुत्र नहीं बो तो नहीं बो तू पुत्र की प्रशंसा नहीं करे। चल रही है, कर बोले हाँ चल रहे हैं कर रहे हैं थोड़ा बहुत करते हैं ठीक है अभी तो इनको बहुत आगे चलना है तो पुत्र जो है उसको उसकी प्रशंसा प्राय पिता बड़ी मुश्किल से करते हैं तो ये रस की रीति यदि प्रोत्साहन तो देते हैं तो यहां पर यही कह रहे हैं कि स्त्रोत्र तटस्थता ये प्रेम की एक पद्धति है कि इसमें स्तुति की जाए तो वो तटस्थता अपने हृदय की तटस्थता को ही व्यक्त करता है और प्रकट चित्त में व्यथा ही उत्पन्न करता है स्तुति करने पर चित्त में व्यथा की ही प्राप्ति होती है कि अरे हम कुछ भी प्रशंसा नहीं कर पाए हृदय में जितना भाव था उसका कुछ एक आध प्रतिशत भी तो पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पाए हमारी जो प्रशंसा है वह पूर्ण नहीं है इसलिए व्यथा ही व्यथा रहती है क्या अभी तो कुछ कह ही नहीं पाए और निंदा पे प्रमुदम प्रयक्षति परिहासम विभ्रति ये प्रेम की एक दूसरी विशेषता है कि यहां पर सामने निंदा की जाए तो निंदा करने पर भी परिहास की प्राप्ति होती है जिसकी निंदा की जा रही है वो भी प्रसन्न होता है और तो जो निंदा कर रहा है वो भी प्रसन्न होता है तो निंदा भी परिहास बन करके मन में आनंद देती है स्तुति अपूर्णता के कारण मन में व्यथा उत्पन्न करती है निंदा परिहास बन करके मन में आनंद प्रदान करती है और दोषेण अगुणताम गुणेण गुणताम के नापी आतंकती और जहां कोई दोष प्रकट किए जाए तो दोष प्रकट करने पर अगुणत जहां पर अगौरव प्रकट किया जाता है दोष या गुण ये किंचित मात्र में भी तो दोषे अगुणत ये प्रेम ऐसी वस्तु है कि जो दोष का वर्णन करके ये प्रेम अगुरतम माने कहीं लघुता को प्राप्त नहीं करता है अगर गुणता का विरोधी भाव दोष देख करके भी प्रेम कभी लघुता को प्राप्त नहीं करता है घटता नहीं और गुलेन, गुणतात्मा और शाम सुंदर के गुणों का दर्शन करके प्रेम बढ़ता हो ऐसा भी नहीं है गुणों के कारण बढ़े गुण हो या न हो तब भी गुण न होने पर भी दोष देख करके भी प्रेम घटेगा नहीं और गुणों को देख करके ही बढ़ेगा ऐसा भी नहीं है गुण प्रकट नहीं हो तब भी वो बढ़ता हुआ चला जाएगा तो दोषेण अगुरतम दोष देख करके अगुरतम मन लघुता को प्राप्त नहीं होता है और गुणेण गुरुताम गुणों के कारण ही बढ़े ऐसा भी नहीं है के ना भी आ? आ, तो दोष के कारण उसमें न्यूनता नहीं आती है और गुणों के कारण प्रेम में उन्नति नहीं आती है प्रेम न स्वारस्य ऐसा स्वाभाविक जो प्रेम है ऐसा ये कस्यचित कोई अद्भुत वस्तु है जहां कोई वस्तु का निर्णय नहीं किया जाए वहां पर किम कदा इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो कोई प्रेम ऐसी अद्भुत वस्तु है जिसकी की स्वाभाविक यही प्रक्रिया है दोबारा सुन लें कि स्तुति करने पर जहां हृदय के तटस्थ भाव ही प्रकट होता है अतः परिणाम में स्तुति करने वाले को असंतोष रहता है और चित्त में व्यथाई होती है क्या हा ये बात तो का ही नहीं पाया ये तो कहनी चाहिए थी और इस बात को मैं नहीं कह पाया अब याद आ रही है तो चित्त में व्यथा उत्पन्न करेगा और निंदा करने पर भी निंदा निंदा बन करके कहीं जिसकी निंदा की जा रही है उसको आनंद देगा और स्वयं को भी निंदा करने में आनंद की प्राप्ति होगी और दोषों का दर्शन करके प्रेम कभी अकुरता मन घटेगा नहीं लघुता को प्राप्त नहीं होगा और गुणों का दर्शन करके गुणों के कारण बढ़ता हो सो बात नहीं है वह तो स्वाभाविक बना हुआ है ऐसा यह स्वाभाविक जो प्रेम है उसकी स्वभावतः यही प्रक्रिया है इस प्रकार कह रहे हैं कि अद्भुत मयोन्नीतम अद्भुतम प्रेम पत्तनम हमारे बड़े श्री रसको ने इस प्रेम पतन को लिखा था और इस प्रेम पतन ग्रंथ को ही मैं अद्भुत ने इसे उन्नीतम इसको और अधिक परिवर्धित किया है बड़ों ने कोई ग्रंथ लिखा और उसको माया मैं उन्नीतम मैंने उसमें आगे पीछे करके थोड़ा सा जोड़ करके थोड़ा सा उपग्रहण करके कुछ अन्य वस्तुएं भी जोड़ करके मैंने इस ग्रंथ को और अधिक सुबोध बनाने का और रसगम्य बनाने का प्रयास किया है तो अद्भुत मया उन्नीतम अद्भुतम प्रेम पत्तनम ये प्रेम पत्तन ग्रंथ इसको बड़ों ने बनाया था अब जैसे बड़े मकान बनाए जाते हैं छोटे उसमें कहीं रि करते रहते हैं उसमें कुछ घटाबड़ी करते रहते हैं ऐसे ही मैंने इसमें थोड़ा सा कुछ आ, अपनी ओर से भी योगदान किया है प्रिय प्रविष्य प्रीणा ऐसे इस प्रेम नगर में श्री श्याम सुंदर प्रवेश करे और प्रवेश करके यहां प्रीणा माने आनंद करे ये नया नगर तैयार है इसमें श्याम सुंदर इसमें प्रवेश करें आनंद करें और रथिकीणा तो मामी पंत एक ही प्रार्थना है कि श्री रति महारानी मति महारानी तो चली गई हैं घर छोड़कर के पंत रति महारानी जो रहे वे इस जीव को भी कृपा करके इस दास को भी प्रेणा कर तो मेरे ऊपर भी कृपा करे बोलो राधा रानी की जय रति रति माने राधा रानी प्रेम लक्षणा भक्ति रति माने प्रेम लक्षणा भक्ति वो मेरे ऊपर कृपा करे शाम सुंदर यहां रह करके आनंदित हो और प्रेम लक्षण भक्ति मेरे ऊपर कृपा करें रती महारानी कृपा करने मति महारानी की कि, कि वे दूर रह है रही हैं यहाँ पर श्याम सुंदर को परम सुख नहीं दे पा रही हैं तो वे दूर रह करके उनका स्मरण करेंगे उनका त्याग कभी नहीं मति का लक्ष्य भी कृष्ण की सेवा ही है परंतु पास में रहने पर कहीं अपना अपमान हो रहा है और श्याम सुंदर को प्रिय नहीं लग रहा है इसलिए वे उनकी मतित्व मतिका मतित्व यही है कि वे दूर रहे तो मति इस प्रेम नगर के परकोटा बनकर के विराजमान हुई पहली वर्णना आई कि यहां पर श्रुति स्मृति पुराण न्याय ये चार परकोटा होकर के विराजमान हैं तो मति की भी यहां पर कहीं ना कहीं उपयोगता है ऐसा नहीं है कि अशास्त्री है भक्ति अशास्त्री नहीं है प्रेम लक्षण भक्ति अवैदिक नहीं है वा भी कहीं परकोटा के रूप में श्रुति स्मृति पुराण और न्याय ये परकोटा के रूप में चारों विराजमान दृष्टुम तथा व्यस्त बुधव दुष्टा निकुष्टा न निरोधनी कष्टम न शिष्टा न अतम वष्टि प्रवेशुम दुर्दृष्ट के ये जो काव्य है इस काव्य को मैंने लिखा है दुष्ट निकृष्टजन जो है उनको यहां पर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है दृष्टुम तथा व्यस्तुम एकदम मुझे भाथ हाँ जोड़ करके प्रार्थना है कि मेरे इस ग्रंथ को कृपा करके जो लोग भक्ति में प्रवेश करना नहीं चाहते हैं प्रेम लक्षण भक्ति के तत्व को जो नहीं समझ रहे हैं कि कृष्ण सुख ही भक्ति का प्रेम लक्षण का आधारभूत तत्व है अनुकूल कृष्णानुशीलन इस बात को जिन्होंने अपने हृदय में धारण नहीं किया और जो भक्ति को केवल भोग का या मोक्ष का साधन मानते ऐसे लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि वे इस प्रेम नगर में प्रवेश नहीं करें करे मे तुमको प्रेम नगर में प्रवेश नहीं करना चाहिए यदि कोई भक्ति को साधन तो मानता है पंथ भक्ति का लक्ष्य कृष्ण सुख नहीं है भक्ति का लक्ष्य क्या है मुझे स्वर्ग मिल जाए या भक्ति का लक्ष्य भक्ति खूब कर रहा है पंथ भक्ति कर रहा है किसके लिए कि मुझे मोक्ष मिल जाए तो यदि कोई मोक्ष प्राप्त करने के लिए या भोग प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है तो ऐसे लोगों को इस प्रेम पतन में प्रवेश की प्राप्ति नहीं होगी और उनको यष्टि लेकर के क्षणी लेकर के ले नो तुम्हारा नो एंट्री तुम्हारी भीतर प्रवेश नहीं हो ऐसा कहकर के उनको दूर हटा दिया जाएगा तो दृष्टुम न तो वे इस प्रेम नगर की शोभा का दर्शन कर सकेंगे कर सकते हैं और व्यस्तुम और इसकी व्याख्या करने का भी उनको अधिकार नहीं है जिन्होंने श्री गुरुदेव के चरणाश्रय को ग्रहण कर लिया है यदुच्छा के द्वारा जिन्होंने श्री कृष्ण कृपा को गुरुदेव के माध्यम से प्राप्त कर लिया है और श्री गुरुदेव ने जिनको उनके स्वरूप का कुछ बोध करा दिया है ऐसे लोग इस ग्रंथ का दर्शन करें जिनको स्वरूप का जानने की न तो इच्छा है और न जिनको स्वरूप का बोध कराया गया है ऐसे लोग न तो इस प्रेम पतन को देखने का प्रयास करें न नस्टुम न इसका व्याख्यान करने की कृपा करें उनको देखने की जरूरत नहीं है मुधैबो यदि वे ऐसा करेंगे तो उनकी मूर्खता होगी दुष्टा निकृष्टा न निरोधनी जो दुष्ट जन हैं उनको भी हम न निरोधनी क्या उनको नहीं रोकेंगे? कष्टम न सिर वुर्दृष्ट एव क्योंकि जहां दुर्दृष्ट ऐसा है दुर्भाग्य ऐसा है कि ऐसे जन कष्ट शिष्टांग अपि ही जो छड़ी लेकर के यहां पर वर्जना करने के लिए जो गुर्जन खड़े हुए हैं वे गुर्जन छड़ी लेकर के ऐसे कुतर के लोगों को यहां पर प्रवेश नहीं करने देंगे इसी बात को कहीं श्री भक्त साम्र सिंधु ने श्री रु गोसम कहा कि चरण मीमांस का रक्षा कृष्ण भक्ति रस सदा कि जो कर्मठ मीमांसक हैं उनसे इस कृष्ण भक्ति रस को बचाना तार्किक जनों से इसको बचाना हमने भी यहां पर तर्क दिए हैं परंतु तो स्वल्प तर्क दिए हैं कठिन शास्त्रार्थ की जो तर्क हैं उनको नहीं दिया है जिनके हृदय में श्रद्धा है वे इस भक्त रसाम सिंह का दर्शन करें जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है और जो केवल कर्मठ हैं या जिनका जीवन का लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है भाई आपके मतलब की ये वस्तु नहीं है आप इस ग्रंथ को मच्छो ठीक है तुमको पढ़ना है तो फिर दूसरे बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उपनिषद उनको पढ़ो इस ग्रंथ को मच्छो इस ग्रंथ को छूना है तब जबकि तुम राधिका दासी बनकर के राधिका मंजरी बनकर के युवा सरकार की सेवा करना चाहते हो ये, ये जीवन का लक्ष्य है तो इस ग्रंथ को सुनो तो इस प्रेम पत्तन ग्रंथ को पढ़ो और यदि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य स्वर्ग को प्राप्त करना भोग को प्राप्त करना और मोक्ष को प्राप्त करना है तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है इस ग्रंथ को मत पढ़ो ये आपके मतलब का ग्रंथ नहीं तुम्हारा प्रयोजन इसके द्वारा सिद्ध नहीं होगा ये कहने का तात्पर्य तांथ उन महापुरुषों के लिए है जो कि श्री प्रियालाल के चरणारविंद की सेवा करना चाहते हैं और कृष्ण अनुकूल ही जिनके जीवन का लक्ष्य अनुकुल्यन कृष्णामशीलन वो जिनका लक्ष्य है वे इस ग्रंथ को देखें अनुकूल्यन कृष्णामशीलन नहीं है और यदि अन्य अभिलाषा है भोग की अभिलाषा है या मोक्ष की अभिलाषा है तो लोगों को इस ग्रंथ को देखने की जरूरत नहीं ये रसकों का ग्रंथ है रसकों का ग्रंथ रसकों के पास में ही है एक समय था जहां पर कि यदि किसी महापुरुष की प्रशंसा में ये नहीं कहा जाए कि ये रसिक है तो बुरा मान जाता था कि तुमने हमको रसिक कहकर के संबोधन क्यों नहीं किया बड़ा मान जाते थे लोग ये कुछ समय पहले तक की भी ये बात रही तो वहां पर रसिकवर ये एक विशेषण रहा तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो रसिकवर है वे ही इस ग्रंथ को देखें अन्य लोग इस ग्रंथ को नहीं देखें तो दृष्टुम च वैष्णुम एकदम ये कह रहे हैं कि देखना और वैष्णु माने इसका व्याख्यान करना दुष्टा निकृष्टा यदि कोई दुष्ट निकृष्ट जन आते हैं तो वे दुष्टि ही होंगे निकृष्टि ही होंगे निरोधनियां उनको क्या नहीं रोकना चाहिए अर्थात तो उनको हम रोक रहे हैं कष्टम न शिष्टापिय सबष्ट बड़े कष्ट की बात है कि छड़ी लेकर के प्रवेश तुम दुर्दृष्ट एवं उन लोगों को जो दुर्दिष्ट है उनका दुर्भाग्य है वह छड़ी लेकर के यहां रोक रहा है जिन लोगों को छड़ी लेकर के छड़ीदार ने रोक दिया उन लोगों को मैं तो दुर्भाग्यशाली ही कहूंगा इसलिए ये दृष्टि पैदा करो कि हमको यहां पर प्रवेश करने का अवसर मिले तो दुर्भाग्य यदि सज्जनों को यहां प्रवेश करने की आदेश नहीं देता है और किसी ने ये ग्रंथ नहीं पढ़ा तो हम ये कहेंगे कि वो दुर, दुर दुर् ही है दुर्भाग्यशाली ही है कि उसको योग्य होने पर भी ये ग्रंथ देखने का अवसर नहीं मिला कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई भोग मोक्ष की अभिलाषा वाला है उसको तो रोकना उचित होगा ंत तो जो शुद्ध सेवा करना चाह रहे हैं प्रेम सेवा करना चाह रहे हैं ऐसे लोगों को यह ग्रंथ अवश्य ही देखना चाहिए यदि वे इस ग्रंथ का दर्शन नहीं कर पाए और इस प्रेम नगर की जो विशेषता हैं, इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं तो यह उनका दुर्भाग्य ही कहलाएगा कष्टम न शिष्टान शिष्टान कि शिष्टजन है परंतु यदि उनको छड़ी से रोक दिया गया और भीतर पर भी नहीं जा सके तो ये उनका दुर्दृष्ट ही कहलाएगा दुर्भाग्य ही कहलाएगा अर्थात भाग्यशाली व्यक्तियों को यहां पर प्रवेश मिलेगा जो दुर्भाग्यशाली हैं, उनको यहां प्रवेश नहीं मिलेगा और तो आगे करे हैं स्वर्ण सुमुनोचितम सुखद चित्त पर्णाचितम मनोज गुरु तागुण मुखर वीर विन्नासनम सराशन मुमापते ममेद सुविक्रम कृषे तरई अपन पुस्तकम के इस पुस्तक को वे लोग नहीं छूने छूए क्योंकि यह पुस्तक शिव के धनुष के समान है शिव जी का धनुष कैसा है सुवर्णम सुमनोच्चेतम सोने से बना हुआ है और पुष्प उससे सजा हुआ है ऐसे ही मेरी ये कविता मेरा ये ग्रंथ ग्रंथकार कह रहे हैं या भी सुंदर वर्ण माने सुंदर काव्य की के अक्षर और सुमन माने सुंदर भाव उनसे युक्त है शिवजी का धनुष जैसे सुवर्ण से युक्त है ऐसे ये कविता सुंदर वर्ण सुंदर अक्षरों से युक्त है वर्ण के दो अक्षर अर्थ वर्ण माने रंग स्वर्ण माने सोना और स्वर्ण माने सुंदर अक्षर सुंदर अक्षरों से बने हुए सुमनोचितम सुमन के भी दो अर्थ सुंदर मन माने सुंदर भाव इसमें जोड़े हुए हैं और शिव जी का धनुष वह सुमन माने सुंदर पुष्पों से युक्त है सुखद चित्र पढ़ना चितम सुखद चित्र चित्रपण चित्र रूपी जो कविता है उन पत्तों से युक्त है शिवजी के धनुष में भी पत्ते इत्यादि भी सजे हुए मनोज्ञ गुरता गुण उसमें मनोज्य भारी होने का गुण है शिवजी का धनुष बड़ा भारी है कोई कोई उठा पाए रामचंद्र जी उठा लेंगे और कोई नहीं उठा पाएगा शिव का धनुष ठाकुर जी शिव के धनुष को तोड़ देंगे पंत और कोई नहीं तोड़ पाएगा कंस के पास में यदि है तो मनोज्ञ तो मनोज के और गुरुता के गुणों से युक्त है मुखर बीर नाशनम। जो मुखर वीर है ज्यादा बड़बोला अपनी बढ़ाई करने वाले वीर हैं उनका नाश करने वाला है सराशन उमापति ये उमापति के सराशन के समान है ममेदम अत्यद्भुतम मेरा ये जो ग्रंथ है ये अत्यंत अद्भुत है सुकवि सुविक्रम कृषे तरी जिनमें विक्रम नहीं है ऐसे लोग इस ग्रंथ का स्पर्श नहीं करें अर्थात जिनके पास में काव्य की पृष्ठभूमि नहीं है काव्य के गुणों को अलंकार ध्वनि छंद रस इनको शब्द शक्ति इनको समझने की जिनमें क्षमता नहीं है ऐसे लोग इस ग्रंथ के स्वाद को नहीं ले सकेंगे विशति भो रसवित्तम सत्तमा प्रणय पतन में विशत भो रसवित्तम सत्तमा हे रसिक जनों इस ग्रंथ में तुम प्रवेश करो प्रणय पत्तन में तक अनुतम यह प्रणय पत्तन अत्यंत श्रेष्ठ है वचस्ते पिकता अधिकता तुम्हारा वाणी पिख बन करके माने सुंदर कोयल बन करके इसका गायन करे पिकता इसमें पिक रूप मानी कोयल कोयल बन करके तुम्हारी वाणी इसका गायन करे मते रसिकता इससे मती की रसिकता प्राप्त होगी रसिकता नहीं है तो इस ग्रंथ के तात्पर्य को नहीं समझा जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बढ़िया की हुई रसोई में फिर पीछे से एक मुट्ठी रेती लेकर के यमुना जी की और पूरी रसोई में जैसे बुरक दे ऐसी दशा हो जाएगी तो यदि किसी में रसिकता नहीं है तो बनी बनाई रसोई में थे जैसे रेती मिला देने पर उसका सारा स्वाद बिगड़ जाएगा ऐसे ही तर्क और कुतर्क आने पर इसका रस बिगड़ जाएगा ये यहां पर जो कुछ भी बात कही गई है वो कोई मैसेज देने के लिए नहीं गई है कि अधर्म असतीत्व तो ही सतीत्व तो है तो कोई असतित्व तो का मैसेज दे रहे हैं ग्रंथ नहीं है ये ये बात जो कही जा रही है किस परेश में कही जा रही है इस बात को समझना चाहिए कि प्रीति प्रीति ऐसी विराजमान दिव्य पर कह पातिवृत्ति का त्याग करके श्री कृष्ण से प्रीति कर रही हैं ये कोई पातिवृत्ति त्याग करने का मैसेज दे रहा हो सामाजिक तो ये सामाजिक संदेश की दृष्टि से ये बात नहीं कही गई है ये जीवन के परम लक्ष्य को स्थापित करने के लिए ही यह बात कही गई है कई बार गड़बड़ इसलिए हो जाती है कि जो बात परमार्थ के परम फल के एक ऊंचे स्तर पर पहुंचा हुआ जो अधिकार साधन संपत्ति व्युक्त व्यक्ति है उसके लिए जो बात कही गई उस बात को यदि किसी एकदम प्रारंभिक व्यक्ति के साथ में कहा जाएगा एक नए रंग रूप के साथ में कहा जाएगा तो वो कहीं उसके लिए दोषपूर्ण हो जाएगी इसे ये बातें जो कही गई हैं ये उनके लिए कही गई हैं जो सर्वात्मना श्री प्रिया लाल की सेवा करने का लक्ष्य करते हैं उनके लिए बात कही गई है कि झूठ ही सत्य है यहां पर झूठ बोलने का मैसेज नहीं दिया जा रहा है असतीत्व तो ही सतित्व तो है असती होने का संदेश नहीं दिया जा रहा है जहां पर आ, सरलता ही जहां पर कुटिल कुटिलता ही सरलता है तो कुटिलता का उपदेश नहीं दिया जा रहा है जहां पर शिष्य ही गुरु है तो गुरु के अवज्ञा का मैसेज नहीं दिया जा रहा है ये जो बात कही जा रही है ये एक अधिकार संपन्न जो व्यक्ति हैं उनके दृष्टि से एक कापी की दृष्टि से ये बात कही जा रही है उनका प्रभाव देखना चाहिए कि किस दृष्टि से किस वस्तु से कोई बात कही जा रही है उसके यथाश्रुत रूप को कभी भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि पुरानी एक नीति है ए वाइस विल रीड एवरी वर्क ऑफ विट विद द सेम स्प्रिट दस रिट्री ने जिस दृष्टि से कोई बात कही है उसकी दृष्टि को अपनाना चाहिए यदि उसकी दृष्टि को नहीं अपनाया गया हम अपनी दृष्टि उसमें कहीं कहीं लगाएंगे तो वो कहीं भ्रम पैदा कर देगी तो ऊपर से देखने में तैयार आई ये अरे मरे क्या तो ये समाज के सामने कहने की चीज है क्या ये कहीं कह दिया तो मैंने इसका क्या संदेश जाएगा मैसेज क्या जाएगा ये उल्टी बात कहकर गला पकड़ लोग समाज के लिए कहीं नहीं जा रही ये जो बात कही जा रही है जो परमार्थ प्राप्त करने के लिए उत्सुक है उन लोगों के लिए परम परम लक्ष्य की स्थिति यह है कि वहां पर विधि सब एक तरफ रह जाती हैं इसीलिए कह रहे हैं कि सृजन तो समझम कु बोले आजकल के उपदेशकों की जो दशा है वो दशा कैसी है बड़ी विनम्रता के साथ में कह रहे हैं कि उनको तो माला कूथने से काम है अब माला में सृजन तो समृष्टि वे समृष्टि रख रहे हैं और समृष्टि रखने वाले वे सृजन माने माला गूंतने के लिए बैठे अब सफेद रंग की कोई भी चीज आ जाए उसको उनको तो गूदने से मतलब चाहे कुंद आ जाए कुंद भी सफेद रंग का होता है किंशुक यदि रूई का कोई फाया आ गया तो उसको भी सुई में को देंगे तो कु टीशु कदम और चंपा सभी सफेद रंग के हैं परंतु तो उनको तो पोने से मतलब रूई आ गई कोई भी सफेद चीज आ गई कोई सफेद कपड़ा आ गया कोई भी चीज आई तो पोने से मतलब तो आजकल के जो वक्ता हैं उनकी स्थिति यह है कि उनमें रसबोध है नहीं इसलिए जो सृजंत समय सम दृष्टि रखने वाले वे कु किंशुक कदम चंपक इनको भले पोकर के उनकी माला बनाते रहे पंत को विदास युग संगमोचतम दाम कर तुम यह पंत हमारे वृज की जो वामलोचना है वे वामलोचना युग संगमोचतम दाम कर्तुम, वे केवल वही माला बनाएंगी जो युगल के संगम के उपयुक्त होगी अर्थात कुंद की माला है तो कुंद की माला को लेकर के ही वे कुंद के पुष्पों को लेकर के ही बनाएंगे और उन कुंद में रुई नहीं पोएंगे या कोई और दूसरी चीज वे नहीं पोएंगे वे कौन सी चीज रस में उपयोगी है कौन सी क्योंकि रस शास्त्र का वर्णन करना बड़ा कठिन श्री श्री परम पावन स्मरण करते हुए श्री अथर्व कृष्ण जी महारे वे एक बड़ी सुंदर बात कहते थे कि रस की कथा कहना इतना कठिन है उसमें जरासा संबोधन बदल जाए तो नायिका बदल जाती है जरासा संबोधन बदल जाए तो नायिका बदल जाए। वो मुग्धा की जगह वो प्रखरा हो जाएगी वो जो नायिका है वो धीरा की जगह अधीरा बन जाएगी तो वो सावधानी रखनी पड़ती है जरा सा संबोधन बदल देने पर यहाँ पर पूरा रस का रस परिवर्तित हो जाता है पूरा रस का बेरस हो जाए और कई बार तो ऐसा होता है कि जरा सी कोई बात आ जाए तो जैसे बनी बनाई रसोई और उसमें एक मुट्ठी लेकर के कोई रेती चारोर बोरख दे तो हो, सब हो गया गुड़गोबर एक तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसके लिए ही कह रहे हैं कि जो कोविद जाने हैं ब्रज गोपितागढ़ वे उस समय युगो संगमो चेतम उनकी जो वाणी है वह युगल के संगम को बनाने वाली ही होती है कांच मणिम कांचम मणिम कांचन सूक्त में गुम मंदा के मुतात्र चित्तम जो मूर्ख लोग हैं वे कांच मणि और सोना इनको एक सूत में बिना किसी योजना के जो हाथ में आया वो पोते चले जाएंगे तो मालूम कोई बढ़िया बनेगी क्या जो बुद्धिमान होंगे वे कहीं हरे रंग के मणि उनको एक जगह रखेंगे उनका अलग थाक बनाएंगे लाल रंग की मणि का अलग थाक बनाएंगे, सफेद रंग की मणि का अलग थाक बनाएंगे कहीं उनको भेद करेंगे कहीं उनको एक सूत्र में पोएंगे पौंग कहीं उनकी जाली बनाएंगे तो ये जो विवेक है ये विवेक रसिक जनों को तो है जो मूर्ख जाने हैं, उन लोगों की स्थिति ये है कि कांच मणि कांचन इनको वे जो आया अंधे हो करके बस होने से उनको मतलब तो इसमें मंदा के मुतात्र चित्तम यदि मंद जन इन लौकिक अलौकिक सब वस्तुओं को एक सूत्र में बांध रहे हैं तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है विरोधीवत उनका तो विरोधी पने की बात है संगति में भी बैठा देंगे जैसे श्री पाणी का व्याकरण में एक सूत्र है कि बतु प्रत्यय जहां पर लगता है वहां पर श्वानम युवानम और मखवान इन तीनों को एक सूत्र में लगा दिया गया तीनों में बतु प्रत्यय लगेगा श्वा भी बतु प्रत्यय और युवा शब्द में भी बतु प्रत्यय युवानम और मघवान इसमें भी बतु प्रत्यय तो बत प्रत्यय जो है वो जैसे पांडि ने भी ऐसा ही किया कि विरोध ने एक सूत्रे सूत्रम युवानम आहो के श्वा शब्द के साथ में युवा शब्द के साथ में और मघ शब्द के साथ में बतु प्रत्यय का प्रयोग होता है इन शब्दों के साथ में बतु प्रत्यय का प्रयोग होता है ऐसा एक सूत्र प्राप्त है अब कुत्ता युवा कोई चीज का संगति नहीं है प्रत्यय लगेगा ऐसे जो मूर्ख जन उनकी बात अलग है कि वे लोक अलोक इन सब को किसी को नहीं जानते हैं और सबको मिलाकर के वर्णन करते हैं परंतु तो हमने जहां दृष्टि रखी है वहां इस दृष्टि में केवल यही दृष्टि है इस ग्रंथ में जो कृष्ण सेवा शुद्ध ब्रजगोपिता गणों की कृष्ण सेवा करना चाहते हैं उनको ब्रजगोपिता गणों की दृष्टि केवल कृष्ण सुख रूप होकर के ही एकमात्र विराजमान है इस प्रकार श्री रसको तंस गोस्वामी द्वारा ये प्रेमपत्तनम इसकी महिमा और इसको पढ़ने की एक दृष्टि वह अभी कवि ने कृपा करके प्रदान की के श्री प्रिया गणों के श्रीमत श्रीमदोपिकागण उनमें जो रागात्मिका प्रीति विराजमान है उस रागात्मिका प्रीति का अनुसरण यदि किया जाएगा तो रागात्मिका का अनुसरण करने वाली भक्ति का नाम ही रागानुगा भक्ति है और उस रागानुगा भक्ति जो स्वरूप है रागन का एक साधन भक्ति है साधन भक्ति दो प्रकार की है कृत साध्या साध्य वेदा अंतः इंद्रियों के द्वारा और बाहरी जो हाथ पैर है बाहरी इंद्रिया हैं इनके द्वारा श्री श्याम सुंदर की सेवा की जाए उसका नाम है साधन भक्ति इंद्रियों के द्वारा जहां कोई चेष्टा की जाए उसका नाम है साधन भक्ति अब चेष्टा तो कैसे भी हो सकते हैं सो रहे हैं तभी तो चेष्टा कर रहे हैं चेष्टा भी कैसी होनी चाहिए जहां पर शाम सुंदर को सुख देने के लिए मन के द्वारा या बाहरी इंद्रियों के द्वारा कोई चेष्टा की जाए उसका नाम है साधन भक्ति वो साधन भक्ति दो प्रकार से हो सकती है कभी लोभ के कारण और कभी शास्त्र के आज्ञा के कारण जहां लोभ के कारण भक्ति की गई है उसका नाम है वैधि भक्ति जहां राग के कारण कोई भक्ति की गई है लोभ के कारण की गई है उसका नाम है रागान भक्ति शास्त्र की आज्ञा के कारण की गई है तो उसका नाम है वैधि भक्ति उस वैधि भक्ति को अपनाते हुए यदि ब्रज परिखर तो उसकी दृष्टि को अपनाया जाएगा तो उसका नाम है रागानुगा ये रागा भक्तों के लिए हमने ये बात कही है और इसकी भाषा भी रागानुगा की भाषा भाषा है। इस में हमने की भाषा का प्रयोग नहीं किया है यहां पर काव्य की भाषा का ही हमने प्रयोग करके इस प्रेम पत्तनम को एक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है एक मेटाफर के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है जिसमें काव्य शास्त्र की भाषा का प्रयोग किया गया है जिसमें धर्मशास्त्र की भाषा का प्रयोग नकल किया नहीं किया गया है और यह दिखाया गया कि धर्मशास्त्र की भाषा का यदि प्रयोग किया जाएगा तो यह विरोधाभास दिखेगा पंत काव्य शास्त्र की भाषा को यदि दिया जाएगा तो विरोधाभास नहीं दिखेगा अब जो रागानुगा साधन उस रागानु साधन का एक सर्वोत्तम साधन है वह है स्मरणांग रागानुरा भक्ति सर्वदा सर्वदा स्मरणांग प्रधान है कीर्तन इनका त्याग नहीं किया जाएगा श्रवण कीर्तन पूर्वक स्मरण अंग अपनाया जाएगा जैसे कार मोटर चलाने के लिए पहले मोटर स्टार्ट की जाएगी और फिर एक्सिलेटर दबाया जाएगा यदि मोटर स्टार्ट नहीं है तो एक्सिलेटर कितना भी दबाया जाए गाड़ी एक इंच आगे नहीं बढ़ेगी मोटर यदि स्टार्ट है और तब दबाया जाए, तो गाड़ी दौड़ेगी। ऐसे ही श्रवण कीर्तन रूपी मोटर को स्टार्ट करके फिर स्मरण अंग जो है श्रवण और कीर्तन ये दोनों हो गए भक्ति को स्टार्ट करने की वस्तु पर सदा बने रहने चाहिए एडमिशन बंद नहीं होना चाहिए और तब एक्सीटर दबाया जाएगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी तो स्मरणांग जो भक्ति है वह श्रवण कीर्तन के साथ में श्रवण कीर्तन का अपरितग करते हुए स्मरणांग को अपनाते हुए साधक को आगे बढ़ना चाहिए और उसी श्रवणांग के रूप में स्मरणांग के रूप में आगे श्री प्रेम पत्तन का जो एक मर्यादा एक श्री रसकोटन गोस्वामी पाद ने बनाया इसी किले की मर्यादा को स्वीकार करते हुए अब परम परम सार रूप जो स्मरणांग है श्री प्रियालाल के अष्टकालीन लीला का स्मरण उस लीला का आगे जैसे श्री बड़े बाबा जी महाराज कृपा करेंगे कृपा साध्य वस्तु तो है ये जनों की कृपा के द्वारा जैसा आ, संभव होगा वैसा उसका कल से श्री भावना चार जो सिद्ध बाबा हुए व्रज के पहले माने इस शताब्दी के प्रारंभ में जो चार सिद्ध बाबा हुए इस शताब्दी के इस शताब्दी के मन ये समझिए कि वर्तमान की जो शताब्दी है इसके पहले वाली शताब्दी में चार जो सिद्ध बाबा हुए उन में श्री कृष्णदास ता मानसी गंगा के सिद्ध बाबा वे बड़े प्रसिद्ध रहे श्री कामन के सिद्ध बाबा श्री सूरजकुंड के सिद्ध बाबा रंगबारी के सिद्ध बाबा और श्री मानसी गंगा के सिद्ध बाबा और फिर आधुनिक इस शताब्दी में श्री सिद्ध बाबा श्री श्री श्री, श्री रामकृष्णदास जी महाराज पंडित बाबा तो ये सिद्धवा और सिद्धवाओं की परंपराएं तो बराबर रही है परंतु श्री कृष्णदास तात्पाधा उनने जो विभिन्न पहने के जो आचार्य ग्रंथ थे अष्टकाली नीला का जो एक विपा विपुल साहित्य प्रस्तुत किया गया उस साहित्य में से कुछ रत्नों को चुन करके उन्होंने सार संग्रह किया और उस सार संग्रह ग्रंथ को आ, मैं उन्होंने जो संकलन किए वे संकलन अष्टकालीन लीला स्मरण में बड़े उपयोगी तो उन एक ग्रंथ को पढ़ने पर कई ग्रंथों का जो परम परम सार है वो प्राप्त हो जाए ऐसी कृपा करें कि सब वैष्णवों की श्री चरणार्दन में वंदना है बाबा की श्री चरणार्वन में आप लोग शक्ति संचार करें और शक्ति संचार करके वो जो रसकों का सार है जो उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में आचार्यों ने वर्णन किया और उसको संगलन करके श्री कृष्णदास पद ने श्री मानसिक गंगा के सिद्ध कृष्णदास बाबाजी महाराज ने जो संकलन कृपा करके हमको प्रदान किया जैसे माँ सब चीज तैयार करके, करके अपने हाथ से खिला देती है स्पून फीडिंग, ऐसे ही श्री कृष्णदास तात्पाल ने स्पून फीडिंग करके जो रसकों का सार है उसको हमको प्रदान किया उसकी हम कुछ आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं बालक तो ऐसा है कि बड़ जल्दी से उसका चित्र भर जाए एक और खाया कि नहीं खाया फिर भाग जाए परंतु तो ये रस ऐसा दिव्य है कि जो खींचे आप लोग यदि कृपा करेंगे तो यहाँ पर केंद्रीय भूत उतर के विराजमान होंगे और इसका आस्वादन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जो श्री प्रेम पतन ग्रंथ में त्रुटि बनी हो वो जीव की त्रुटि है यहाँ पर जो दृष्टि है उसमें तनिक भी त्रुटि नहीं बुल शृंदवंद हरिल की जय सिंधताय गौर हरिभो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राम हरि गोविंद जय निय गौर हरी बोध शिवा